दोस्तों ब्रेनी ब्राउन कहती हैं हम दूसरों के लिए तभी सॉफ्ट बन सकते हैं जब हम अपने लिए सॉफ्ट बनना सीख लें और इसी को वो कहती है कल्टीवेटिंग कम्पैशन हमारी सोसाइटी हमेशा ये सिखाती है कि दूसरों के लिए काइंड बनो दूसरों के लिए सैक्रिफाइस करो लेकिन ब्राउन एक और एंगल आती हैं जब तक � मतलब अपनी गल्तियों और imperfections पर खुद को पनिश करने के बजाए उन्हें एक इंसानी experience समझना। जैसे अगर आप exam में fail होते हो और अपने आप से कहते हो मैं loser हूँ, मैं कभी काम्याब नहीं हो सकता, तो ये shame है। लेकिन self compassion ये कहती है, मैं fail हुआ, लेकिन मैं सीख रह अफसोस है तुम्हारे साथ ये हुआ, लेकिन Empathy कहती है, मैं तुम्हारी feelings को समच सकता हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ. Leaders और Parents जो Empathy प्राक्टिस करते हैं, वो अपने Relationships को बहुत Deep Level तक Strong कर देते हैं. तीसरा Step है, Boundaries के साथ Compassion. बहुत लोग समझते हैं कि Compassionate होने क लेकिन ब्राउन कहती हैं कि असली compassion तभी sustainable है जब आप अपनी limits clear करते हो। मतलब दूसरों के लिए kind रहो लेकिन अपनी mental health और अपनी energy sacrifice ना करो। एक मिसाल लो, एक दोस्त बार-बार आपसे help मांगता है और आप अपना काम छोड़ कर हमेशा उसके लिए available होते हो। ए मैं तुम्हारी फिक्र करता हूं, लेकिन इस वक्त मैं अवेलेबल नहीं हूं। कल मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा। इस तरह आप अपने और उसके लिए दोनों के लिए हेल्दी रहोगे। ब्राउन कहती हैं कि कम्पैशन एक इमोशनल मसल है। जितनी ज्यादा आप उसे प्रैक्टिस करते हो, निज़ादा आपकी कैपेसिटी ग्रो कर मतलब अपनी जिन्दगी से शेम और फियर हटा कर दूसरों के साथ real, authentic relationships built करना।